ऋग्वेदीय आयत्रेय उपनिषद के तृतीय अध्याय के प्रथम खंड की प्रथम के व्याख्यान रूप भाष्य की चर्चा हम लोग कर चुके हैं द्वितीय कंडिका के अवतरण भाष्य की अवतरण टीका को भी हम लोगों ने देख लिया था कंडिका का अवतरण भाष्य है पुनः तदेव एकम अनेकधा भिन्नम इति इतना वाक्य है द्वितीय का अवतरण भाष्य वाक्य इसमें जो कि पुनः तदेव एकम अनेकधा भिन्नम इस वाक्य में तत् है ए, एव परक ए शब्द शब्द के पर में है न जैसे तपर कहा जाता है तो है पर में जिसके उसको तपर ऐसे इस वाक्य में एवं पद है पर में जिसके उसे कहा जाएगा एव पर और एव पर कौन है यह तत्शब्द इसके विषय में तीन नंबर में टिप्पणीकार ने लिखा यह कहना दो नंबर में टिप्पणीकार ने लिखा है कि कहीं कहीं एवकार रहित पाठ है तद इतना ही किम पुनः तत्क अनेकधा भिन्नम करणम ऐसा किसी किसी ग्रंथ में ऐसा पाठ है ये एवकार रहित तो। उस समय इस तद शब्द के द्वारा अपेक्षित शब्द का अध्यय करना और अध्यार करके इस प्रकार का अन्वय करना कि यत एक अनेकधा भिन्नम करणम पूर्व उक्तम तत् किम् ऐसा अन्वय हो जाएगा ये दो नंबर टिप्पणी में टिप्पणीकार लिखते हैं इस दो नंबर टिप्पणी को देखिए अत्र एवकार रहित पाठेतु अत्रकार पदम तो यद एकम अनेकधा भिन्नम किम पुनः तत इति योजनीय कहते हैं इस वाक्य में जब एवकार रहित कार का पाठ होगा तो का। तत्शब्द का तो यत पदम तो एक यत तत्शब्द के द्वारा अपेक्षित शब्द का अध्यय करके यद एकम अनेकदा भिन्नम किम पुनः तत् ऐसा अन्वय करें योजनीयम कार्य है अन्वय करना चाहिए और जब एवकार युक्त पाठ रहेगा तो तदेव इस एवकार सहित तो का अर्थ निकलेगा शब्द का तीन नंबर टिप्पणी में टिप्पणीकार ने लिखा कि तदेव प्राण स्वरूपम एव तो तदेव का अर्थ निकलेगा प्राण स्वरूपम एव तो ये निकलेगा य, यद एकम अनेकधा भिन्नम करणम तदेव यानी प्राण स्वरूपम एव ऐसा अन्वय निकलेगा प्राण स्वरूपम एव किम प्राण का स्वरूप क्या है जो कर्णभूत है ऐसा ये वाक्य आएगा क्योंकि शरीर में प्रविष्ट हुए पहले दो बताए गए हैं ना एक प्राण और एक आत्मा और फिर इन दो प्रविष्टों में भी विचार करते करते शुद्ध चित्त होने पर प्राण का कर्णत्व रूपे न निश्चय हुआ और आत्मा का उपलब्धा के रूप में निश्चय हुआ तो जो उपलब्धि का करण होगा वह अनात्मा है और उपलब्धि का आश्रय कहो या उपलब्धा कहो या प्रमाता कहो वह आत्मा है इस निश्चय पर पहुंचे विचार करते करते ये लोग आत्म जिज्ञासु तो इसमें अब अनात्मा जो करण स्थानीय इस शरीर में प्रविष्ट हुआ प्राण है उसके स्वरूप विषय का ये प्रश्न होगा कि एकम यद एक अनेक तदेवयाने प्राण स्वरूप एवं एकम अनेकधा एव, भिन्नम करण भूतम किम ऐसा लगाना तो करण रूप प्राण कौन है उसका क्या स्वरूप है किम का है किन स्वरूप इस प्रकार प्रश्न होने पर उच्चते इससे उत्तर दिया जा रहा है उच्चते की अवतरण टीका भी अलक्ष नहीं थी अलक्ष्य है किम पुनः के बाद में टीका में उसे देखिए कि तत्र त्राणस वक्त हृदय मनशब्दवाच्य चक्षुरादिभेदिन्न आह उच्यत तो प्राण प्राणस्व विषयक प्रश्न हुआ न कि पुनः प्राण या प्राणस्व वो तो जो प्राण का स्वरूप है उसे ही बताने के लिए तो प्राण से व करणत्व वक्तुम प्राण में ही करणत्व को बताने के लिए प्रथम क्या किया जा रहा है कि हृदय मन शब्द वाच्य चक्षरादि भेद भिन्नत्व आह तो मन हृदय तथा मन शब्द का वाच्य जो चक्ष वाच्य है वो कौन होगा अंतकरण जो मूल कंडिका में द्वितीय कंडिका के प्रारंभ में आ रहा है यद एत ये वाक्य इस वाक्य में प्रयुक्त जो हृदय शब्द है और मन शब्द है इनका जो वाचार्थ होगा वो होगा अंतकरण तो इसलिए हृदय मनस्ब्द वाच्य शब्द से अंतकरण को लेना बताना है प्राण में कर्णत्व तो प्राण में कर्णत्व कथन उपयोगी अंतकरण के चक्षुरादि विशेष को लेकर के भेद बताया जा रहा है अंतकरण के भेद को बताया जा रहा है इसलिए कहा कि हृदय शब्द वाच्य चक्षुरादि भेद भिन्नत्वम तो अंतकरण ही चक्षुरादि विशेष रूप से अवस्थित है अंतकरण का परिणाम है चक्षु अंतकरण का ही परिणाम है श्रोत्र अंतकरण का ही परिणाम है घाण यानी बाह्य इंद्रिय संघात ये आत्मा अंतकरण का परिणाम होने से अंतकरण रूप है और उस अंतकरण को हृदय मन शब्द वाच्य अंतकरण को फिर करण रूप कहना चाहिए प्राण को क्यों कहेंगे तो उसके लिए आगे आएगा कि ये जो अंतक करण है इसमें और प्राण में अन्य श्रुति ने एकत्व तो बताया है यह सब विचार भाष्य में आएगा या वे प्रज्ञा प्राण और यह प्राण सा प्रज्ञा यह श्रुति वचन प्रज्ञा शब्दित अंतकरण तथा प्राण का आभेद बता रहा है अंतकरण से प्राण अभिन्न है प्राण से अंतकरण अभिन्न है ये बताया जा रहा है इसे कहते हैं कि ये तत्र वक्तुम तावत् ताणस्य कर वक्त चक्षुरादि भेद चक्षुरादिभेदिन्न आह इति अब मूल का उच्चारण कर लें कल यद्रद संज्ञान माज्ञान विज्ञानम के पहले प्रज्ञानम है कि तो विज्ञानंच प्रज्ञानंच विज्ञानंच विज्ञानम प्रज्ञानम मेधा दृष्टि प्रज्ञानम है कि सीधा मेधा है एक प्रज्ञानम पाठ भी होना चाहिए जो मूल में छूट गया भाष्य में आ रहा है ना न हाँ, तो मूल में छूट गया है भाष्य में विज्ञानम के बाद में प्रज्ञानम का पाठ है अर्थ कर रहे हैं भाष्कर भगवान ये जो चौरानब्बे पृष्ठ पर है पहली पंक्ति में अंत में विज्ञानम शब्द का अर्थ किया है कलादी परिज्ञानम और प्रज्ञानम शब्द का अर्थ कर दिया प्रज्ञप्ति यानी प्रज्ञता ये प्रज्ञानम शब्द का अलक्ष अर्थ किया का मतलब मूल में प्रज्ञानम शब्द भी है जो यहां पर छूट गया है छप उसमें होगा किसमें श्रृंगिरी वाली पुस्तक में तो यद एत संज्ञानम आज्ञानम विज्ञान प्रज्ञ मेधा दृष्टि धृतिर्मति मनीषाजूति स्मृति संकल्प ऋतुरसुरसु कामो इति प्रज्ञानस्य वश्वाएताज्ञ भवन्ति यत दय तो यत शब्द का अर्थ है पहले ऐत्र उपनिषद भाग की है ना तो ऐत्रेय आरण्यक के द्वितीय अध्याय में प्रथम खंड के तृतीय कंडिका के रूप में ये वाक्य आया कि प, प्रजानाम रेतो हृदय हृदय से रेतो मन और यहां से प्रारंभ करके तीसरे कंडिका से लेकर के सातवीं कंडिका तक वाक्य आए हैं और सातवीं कंडिका में है आपका अंत में प्रज्या प्रजा नाम क्या नाम हृदयान मनो मनस चंद्रमा ये वाक्य हैं तो यहां ये जो ऐतरेय उपनिषद का तृतीय अध्याय है आरण्य क्रम से छठवा अध्याय है ना उपनिषद क्रम से तीसरा है लेकिन आरण्य क्रम से देखते हैं तो षठ अध्याय है तो ये जो षष्ट अध्याय है उससे पूर्व में द्वितीय अध्याय माना जाएगा अरण्य क्रम से और अरण्य क्रम के द्वितीय अध्याय में जो कहा गया है उसका परामर्शक है यथ शब्द वाक्य के प्रारंभ में कहीं यथ शब्द आ जाए तो वह पूर्व प्रकृत अर्थ का परामर्शक होता है ऐसा माना जाता है तो यद ये तद इस कंडिका का प्रारंभ यत पद से ही हो रहा है ना इसलिए यत शब्द पूर्ववर्ती अर्थ का परामर्शक बनेगा पूर्वोक्त अर्थ का परामर्शक बनेगा और पूर्व में द्वितीय अध्याय में आरण्य क्रम से ये बताया गया है कि प्रजानाम रेतो हृदय हृदय रेतो मन तो वहां रेतह शब्द का अर्थ है कार्य फल सार तो जैसे वृक्ष का रेतह यानी सार माना जाता है उसके फल को गाय का रेत यानी सार है दुग्ध ऐसे ये जो प्रजा है प्रजा शब्द से लेना शरीरों को सचेतन शरीर और इन सचेतन शरीरों का रेत यानि कार्य बताया गया है किसको कार्य यानि सार हृदय को और हृदय का सार बताया गया है मन को तो इन श्रुतियों में जो हृदय तथा मन शब्द आया है प्रजा के सार को बताने के लिए यानी शरीर के सार को बताने के लिए तो शरीर का सार है अंतकरण क्यों जब अंतकरण रहता है तभी तक किसी में भी सार यानी रस रहेगा वृक्ष में रस रहता है तो वृक्ष हरा भरा होता है वो रस निकल जाता है सार तो वृक्ष सूख जाता है समाप्त तो होता है सूख करके ऐसे ही अंतकरण जब तक है तब तक शरीर सरस माना जाता है वह जीवित माना जाता है और अंतकरण निकल जाए, तो फिर उसका सार निकल गया तो शरीर नष्ट होता है इसलिए माना गया मन शब्दित अंतकरण को हृदय तथा हृदयस्थ मन शब्दित अंतकरण को मन शब्दित अंतकरण को क्या यत शब्द का अर्थ इसलिए कहते हैं कि यद ये यद हृदय मनश्च ऐसा अन्वय करिए यद का हृदय और मन के साथ तो प्रजा जो प्रजा के सार के रूप में रेत के रूप में बताया गया हृदय है और हृदय के भी सार के रूप में बताया गया मन है द्वितीय अध्याय में आरण्य क्रम से यह शब्द यह शब्द बता रहा है पूर्व में उक्त हृदय और मन का जो अर्थ है अंतकरण उसको और वह अंतक, वही अंतकरण क्या है तो आपस में ब्रह्म जिज्ञासु एक दूसरे से कह रहे हैं कि आपके द्वारा पृष्ठ ये तत्त यानी प्राण स्वरूप रूप अंतक करण है यत यदयम मनस् का अर्थ निकलेगा अंतक करण यद अंतक करणम तदेव ये तत्त शब्द के कारण तत् शब्द का अध्याय कर दीजिए और ये एवकार उसके साथ जोड़ दीजिए तो तदेव ये तत और ये तत्त शब्द का अर्थ है आपके द्वारा पूछा गया प्राण का स्वरूप प्राण का स्वरूप क्या है यानी अंतकरण अंतकरण ही वास्तविक करण है और वही प्राण का स्वरूप है प्राण और अंतकरण ये दोनों अलग अलग नहीं है ये मनश्चय यहां तक के वाक्य का अर्थ निकलेगा फिर बचेगा एक एतत् शब्द अंत में वह एक तब्द बताएगा किसको कि यह अंतकरण यद्यपि एक है लेकिन यही ये, ये ते चुरादि विशेष रूप का धारण करके अनेकधा बना है ऐसा ये दूसरा एत शब्द बताएगा इसे टीका में टीकाकार ने लिखा है आपके वहां पर कि तदेव एकम एव सत चक्ष भेदे न अनेकधा इति श्रुतिगत द्वितीय एत शब्दार्थम आह भाष्य के अवतरण के रूप में है लेकिन टीका में द्वितीय एतत् शब्द के अर्थ के रूप में किसको बताया है कि अंतकरण ही यद्यपि एक है जब अपृत पंच महाभूतों के सम्मिलित सत्व के परिणाम के रूप में अंतकरण प्रकट हुआ तो वह अंतकरण एक है हृदय मन शब्द का अर्थभूत लेकिन वही चक्षरादि विशेष रूप से परिणत हो करके अनेकधा होता है कौन अंतकरण इसलिए द्वितीय दु, एक शब्द बताएगा कि ये अंतकरण ही अनेकधा भूत है यानी अनेक रूप वाला है तो कुल मिलकर के यद एतद हृदय मनस्तत इसने ये बताया कि प्रजा का सार रूप हृदय तथा मन शब्दित जो अंतकरण है वही आप लोगों के द्वारा पृष्ठकरण है जो प्रपथ के द्वारा इस शरीर में प्रविष्ट हुआ कहा गया है और इसी का यह चक्षरादि विशेष विशेष रूप है अनेक रूप है ये द्वितीय एतद शब्द बताएगा इस प्रकार ये यद एतद हृदय मनस्तत इसका अर्थ निकलेगा बाकी संज्ञानम आज्ञानम विज्ञानम प्रज्ञानम इत्यादि शब्दों से बताई गई है अंतकरण की अलग अलग सोलह वृत्तिया वशतक संज्ञानम से लेकर के वशतक सोलह ये वृत्तियां हैं अंतकरण की और इन्हीं वृत्तियों को लेकर के अंतकरण उपहित चैतन्य जो प्रज्ञान है यह प्रज्ञान शब्द दो बार आया है एक विज्ञानम के बाद में प्रज्ञानम प्रथमांत है मूल में और मूल में ही अंतिम वाक्य में एक है सर्वान्य एतानि प्रज्ञान से नामध्येयानी होती यहाँ पर एक प्रज्ञान से शब्द है लेकिन यह प्रज्ञान से पद बताएगा प्रज्ञानम ब्रह्म इस वाक्यस्थ प्रज्ञान पदार्थ कोज्ञान पदार्थ का परामर्श कि प्रज्ञान से श्रेष्ठ्यंत पद है और शुरू में जो प्रज्ञानम आया वह अंत शरीर व्यापी चेतना का परामर्शक है सामान्य चेतना का ये दोनों में अंतर भाष्य में स्पष्ट हो जाएगा तो संज्ञानम आज्ञानम इत्यादि पर चर्चा हम लोग करते हैं